लेकिन योग शक्ति ने एक काम किया बेहोश हो गए पर आंखें खुली रही सबकी आंखें नहीं मुदी और लीला देखने योग्य आंखों की शक्ति भी बनी रही इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं ना अपने पराये का भावरा कोई अनुभूति रही नहीं अब इधर क्या हुआ जब उस बगले ने असुर ने श्याम सुंदर को अपना ग्रास बना लिया निगल लिया तो क्या कोई ये समझे कि वो इनको निगले रख सकेगा जिनके एक अंश की अभिव्यक्ति से और अभिव्यक्ति के अभिव्यक्ति के एक एक रोम में असंख्य ब्रह्मांड धूल के कण के समान विलीन हो जाते हैं जो जगत की रचना करने वाले की रचना करने वाले हैं उन भगवान को उन ऐश्वर्यमय भगवान को ये नन्ना सा असर अपने पेट में रख सके ये क्या कभी होने की बात है ये तो ये भी एक लीला रसा स्वादन की पद्धति है ये भी एक नवीन शैली है भगवान अपनी लीला रसा स्वाद करवाते करते हैं तो वहाँ भी खेलने ही गए हैं उस राक्षस के उधर में भी ये वहाँ भी वहाँ भी इनका रंग मंच है वो पेट भी खेलने की जगह है कीड़ा भूमि है तो इसीलिए वहाँ खेलने के मन में आ आगे बाहर खेलते भीतर खेले भीतर दूसरा कौन तो खेलता है अरे हम सबके पेट में भी कौन खेलता है तो आज वो स्वयं उस असुर के पेट में खेलने के लिए चले गए अब वो निगर तो गया अब उसके कंठ में आग लग गई जलने लगा उसका तालु जलने लगा उसका कंठ अब ये उल्टी बात तो वहां लीला शक्ति की बात है कहते हैं कि भाई जिस श्री कृष्ण के नाम का आभास दीप पर आते ही नरक की सारी भयानक ज्वालाएं शांत हो जाती हैं जो परम शीतलता के समुद्र हैं उन भगवान को अपने अंदर लेकर उनके श्रीअंगों के स्पर्श से ही असुर के अंदर दाह पैदा हो जाता है भगवान के परम शीतल चरण कमलों का स्पर्श पाकर बक का कंठ जलने लगता है उल्टी बात हुई इतनी उसे वेदना हुई इतनी पीड़ा हुई कि वो रख नहीं सका अंदर निगलना पड़ा उगलना पड़ा तुरंत उसने उगल दिया कि प्राण से तो बचे कैसे इसको मारने के बाद तो भूल गया अब उसके मन में आए कैसे ही प्राण बच जाए जल्दी इसको बाहर फेंको ये तो आग का गोला ही आ गया मानो अंदर जलता हुआ जलने लगा तमाम कंठ उसका तो उसने तुरंत उगल दिया बाहर बाहर आ गए पर उसने सोचा था कि भाई मुझे जलाया तो क्या है अंदर इतनी देर तक रहा मेरा तमाम अंदर जहरीला ही जहरीला उधर तो ये जल गया होगा जरूर ये तो मरा ही निकलेगा जिंदा थोड़ी निकलेगा ये किंतु तो समय की बड़ी विपरीतता विपरीतता क्या सो आ गया उसके उद्धार का अवसर आ गया देखा तो ये तो हंसते खेलते बाहर निकल आए अब उसको बख के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ कि इसको तो कहीं कहीं जरा सा घाव भी नहीं लगा मुझे तो जैसा का कैसा जीव का आ गया तो बड़ा गुस्सा आया उसको और पास आ गया तम ताल मूलम प्रदहंत मग्निवत गोपाल सोनुम पितरम जगद गुरो हो सद्योतुषाक्षतम बकस्तु दीन हं तुम पुनरा जब वो बाहर भगवान निकले और उनको देखा कि कहीं कोई खनोच भी नहीं लगी अब बालक देख रहे थे ना दुष्ट शक्ति थी उनकी आंख नहीं मुदी थी तो देखा कि आ गया कन्हैया तो बाहर और देखा जो तो तू हंस रहा खड़ा खड़ा तो बस वो ज्ञान शक्ति वापस लौट आई उनकी सब के सब चेतन हो गए और सबके मुंह पर हंसी छा गई अब खेल का अगला अंश तो भगवान ने देखा कि अब विलंब करना ठीक नहीं तो समीप आ गए और समीप आगे क्या किया उन्होंने तो कि दोनों चांचों को पकड़ लिया, दोनों भाग के ऊपर का नीचे का कि दोनों को नन्हे नन्हने वो कर कमल रहे भगवान के पर उसके लिए तो भीषण यमराज के करों से भी अधिक भयानक बन गए उसके लिए उसको बड़े विशाल दिखे इधर ये बच्चे देखते हैं कि ये कन्हैया क्या कर रहा है एक चाँच पकड़ रहा कहीं फिर निकल गया तो बच्चों को तो डर हुआ पर इन्हें तो कोई डर वर नहीं इन्हें तो अपनी करनी और उसको मालूम हुआ कि ये तो मानो चोंच बराज नहीं पकड़ यूं हिलाता है कि छोड़ दे कहीं पर अब क्या छूटे पकड़ लिए दोनों हिस्से नंदलाल ने और क्षणभर क्षण पकड़ के यू चीर दिया जैसे तिनका चीर देते हैं इस प्रकार बिना गांठ का तिनका गांठ हो होते तो अटके नहीं बांस चीरने में तो आ, आप गांठ आ जाती नहीं बीच में और कोई ऐसा चरण हो जिसमें गांठ नहीं चीर हो चीर ही हो चर्च चीर दे तमा पसंतम सनगृह तुंदयो दूरभ्यांगखम कंस सखम शताम पते पर सुसुबालेश मुदा हो वीरन वी कसा सब लीला आसक्त में नख सुस पार कर कमलन सो चोंच गई करे फका अब भगवान नहीं तुरंत ही वो तृम की तरह से दोनों चोंचों को दे करके चीर डाला अब तो महाराज देवताओं के प्राणों में प्राण आ गए देवता इतने डर गए थे मूर्छित तो होकर पड़े थे बिचारे कि ये निगल गया ये अब तो बड़ी बुरी चीज हो गई देवता लोगों ने जा, पहले को तो जान ये विश्वास होता अगर वो पैसे बड़े फूल इकट्ठे कर रखे थे तमाम नंदन कानन के हजारों हजारों पुष्प उन्होंने रख छोड़े थे अपने अपने विमानों में अब वो आनंद में झूम झूम करके और नए नए, नए। वो बकारिण स्वरलोकवासन समाकिन नंदन मल्लिका देवी ही समीर चाणक शंख संस्थी गोपाल सुता विशेष में सुखदेव जी कहते हैं कि वो नंदन कानन से ये मल्लिका जूथी मालती चमकत नागेश्वर बेला इत्यादि वहाँ जिव्ये देवताओं के दिव्य नंदन कानन के फूलों को ले करके और वो श्री नंद नंदन के श्री अंगों पर बरसाने लगे सारी वनस्थली सारी वन भूमि वो देवलोक के देव सुगंध से संपन्न फूलों से ढक गई फिर मोने सारी वनस्थली में फूलों का बिछाना हो गया बिस्तर बन गया फूलों का और देवताओं ने कहा कि बजाओ आज तो अब अब बजे तो वहां पर धुंधुबी बजने लगी नगारे बजने लगे शंख बजने लगे और देवता लोग सुंदर सुंदर सब पाठ करने लगे सारा अंतरिक्ष ये देवताओं के मधुर के नाद से वाद्य की ध्वनि से तमाम भर गया बार बार देवता लोगों के मन में तो आज धाप ही नहीं और बरसाने थोड़ा सा फूल बोले हम हम हम नए लेकर के आए और बसाओ अब फूल लाल और बरसाओ लाल और बरसाए और स्तुति करते करते हामिनी कितनी स्तुति करें उसकी नए नए नए भावों का उदय देवता सब जानने वाले और इनके गुणों का पार नहीं अनंत के स्तवन का अंत कैसे आवे अनंत के रूप का अनंत नहीं अनंत के गुणों का अंत नहीं और उनके स्तवन का अंत नहीं तो देवता मधुमंगल ने कहा मधुमंगल बोले कि देखो तो सबसे क्या हो रहा ऊपर में कि फूल आ रहे ऊपर से देखो हम देख रहे हैं वो देखो ना विमान बहुत से हैं हवाई जहाज बड़े बढ़िया बढ़िया और उनमें तमाम ये देखो ये देवताओं की देवियाँ बैठी हैं और ये देवता बैठे है ये तमाम बरसा रहे हैं ऊपर से बरसा रहे सुनते नहीं हुए गा भी रहे हैं बोरे बाजे तो सुने हमने पर बाजे वहाँ बजते हैं क्या बच्चों ने कहा वहां बजते हैं तो अब बड़ा सुंदर वहाँ का समारोह हो गया तमाम बच्चे ये देख सुन करके तीक्ष गोपाल सुता विशेष मरे को आश्चर्य हो गया सब अत्यंत जिस समय में डूब गए पर देवताओं के कारण बाजे की ओर कितनी देर तक ये देखे? अब तो उनको सबसे ज्यादा तो इस बात की प्रसन्नता है कि ये हमारा कन्हैया बकासुर के मुंह में से निकल गया मार दिया वाद दिया ये बात तो गौन है ये हमारा हमारा प्यारा मित्र है और ये देखो ना इसका कितना बड़ा मुंह था चाँच फैलाए हुए और इसके मुंह से ये निकल गया जैसे मरे हुए शरीर में प्राण लौट आवे इसी प्रकार इनमें पहले ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति का भी संचार हो गया अब इनका रोम रोम प्रफुल्लित हो गया सभी उठे और दौड़ दौड़ करके अपने गले लगा लिया बांध लिया भुज में उसने देखा हमने बांधा उसने काम नहीं बांधा ये सब क्यों बांध गए सबके दरे लग गए सबके छाती से चिपट गए एक ही साथ ऐश्वर्य ने काम किया अब महाराज उनके सुख का कुछ ठिकाना उनके सुख का कोई ठिकाना नहीं वे मुक्तम बका सदल्य बालका रामादय प्राण मंद्र युगन स्थानागद निर्भरता प्रणीय वत्सा विमित तक जगो हो अब इनके प्राण आ गए और ये अब इनमें जब कोई दुख के बाद सुख आता है तो वो सुख बहुत कड़ा रहता है जो सुख में सुख आता रहता है वो सुख भी वहां का दूसरा है वहां कि किसी भी सुख से कभी चित्त उबताली नित्य नया सुख ही दिखता है वहां पर ये हमारे सुख में विषय सुख में और प्रेम सुख में ये बड़ा अंतर है विषय सुख है, बार बार मिलता रहे तो मन उसके तरफ आकर्षित नहीं होता हमारे मन में किसी विषय की चाह हो और वो निर्णय तब तक बड़ी उत्कंठा रहती है और मिलने के बाद कुछ समय तक उसमें मन बड़ा रमता है बड़ा प्रिय मालूम होता है पर वो चीज अगर हमेशा पास रह गई तो फिर उसकी उपेक्षा होती है उसके तरफ मन खिंचता नहीं चाहे वो चीज पहले कितनी प्रलोभन की रही हो कितनी लुभाने वाली रही हो मिलने के बाद कुछ दिनों में उसकी उपेक्षा हो जाती है ये प्रेम राज्य में नहीं होता प्रेम राज्य में कभी भी प्रेमास्पद का कुछ भी पुराना होता ही नहीं ये प्रेम राज्य का नियम है जहाँ पर विशुद्ध प्रेम है वहां पर अनुराग की सामग्री का सौंदर्य कभी भी घटता नहीं निरंतर बढ़ता रहता है अवस्था कुछ भी बदल जाए, तो वहां ये बात थी नहीं तथापि ये लोकदृष्टि में कहने के लिए सुख में सुख आता है तो उसकी कोई परवाह नहीं होती पर भयानक दुख के बाद जब सुख आता है तो वो सुख बड़ा प्रिय मालूम होता है तो बड़ा दुख हुआ था जब ये श्रीकृष्ण को निगल गया राक्षस तो बड़ा दुख हुआ कि अब तो हम मारे गए प्राण कंठागत ही नहीं आए प्राण निकल से गए केवल योग माया की शक्ति से आंखों में वो रोशनी बनी रही इसके सिवा सारा प्राणों का स्पंदन बंद हो गया श्वास चलना बंद हो गया नब्ज देखें तो उसमें कुछ नहीं लेकिन जब ये देखा कि अब तो ये बड़ा सुंदर श्याम सरोना ये सामने खड़ा हंस तो रहा है तो इनके प्राण में प्राण आ गए उस दैित का क्या हुआ तो कहते हैं कि बस उसके उसके संबंध में कुछ पूछना है क्या वो तो अनादि जो भगवत प्रवाह था उसके लिए उसके बहुत दूर निकल गया वो प्रवाह कहीं पीछे रह गया उसके लिए रहा नहीं उसमें से जोत निकली और श्री कृष्ण में समा गई तदा मृत सदैत ज्योति कृष्णे समाधक उसके अंदर से एक ज्योति निकली और वो भगवान के अंगों में समा गई तो पूछते हैं कि भाई ये था कौन ये ये जो वत्सा ये जो बकासुर सुर रहा ये कैसे बका लेकिन सौभाग्य मिलना मुश्किल है ना ये भगवान के हाथ से जिसका इस प्रकार से मरण हो इसका भी कोई इतिहास होता है तो ये जिज्ञासा पैदा हुई कि भाई ये था क्या तो ये पुराना इतिहास है है ग्रीव नाम का एक राक्षस था उस है ग्रीव के लड़का था एक उसका नाम था उत्कल पुरानी बात तो उस उत्कल बड़ा बलवान था तो उसने तमाम देवताओं को जीत कर और सारी पृथ्वी पर विजय प्राप्त करके वो मद्मत हो गया भगवान के भक्त किसी भी विजय की प्राप्ति से मद्मत्त नहीं होते उनकी भक्ति भगवान में बढ़ती है कि ये भगवान ने कार्य किया और जो विषयी लोग हैं वे वहां पर अपनी सफलता अपनी बुद्धिमत्ता मानकर बलगर्वित हो जाते हैं तो असुर रहा असुर में और देवताओं में यही अंतर है आसुरी और दैवी संपत्ति यही अंतर है असुर अभिमानी होता है और भक्त दीन होता है वो भगवान के चरणाश्रित होता है वो भोगाश्रित होता है तो उसके मन में बड़ा गर्व हो गया दुर्मदा तो वो जहा तहां घूमने लगा अब उत्पाद करने के हमने ऋषियों को जाके छेड़े ऋषियों के आश्रमों पर जा वो बिचारे निरीय किसी से बोले नहीं किसी के बीच में विघ्न डाले नहीं कुछ करें करावे नहीं और उनसे जाके छेड़खानी करें पर ऋषि बड़े वो संयमी क्रोध नहीं उनको क्षमा पारायण बोल है नहीं पर कहीं तो आखिर जब बहुत करने लगे कोई कुछ वही ही जाता हो, होता उसके मंदिर के लिए ये तो जहां पर ये सागर का संगम है वहां पर जागली मुनि की एक कुटिया नहीं घास की कुटिया और बड़ा बड़ी सुंदर वहां पर शोभा रही तो वहां पर एक सरोवर रहा और समुद्र भी पास संगम था उसमें मछलियां रहती थी बहुत मछली बहुत रही तो जो असुर होते हैं ना उनको जीवों को दुख में दुख देने में हिंसा करने में और उनको दुखी देखकर सुख होता है जान बुझ करके नई मतलब किसी पक्षी को किसी मक्खी को पकड़ लेते हैं और पकड़ के उसको बांध देते हैं और मजा आता है बिना ही मतलब मछलियां बेचारी जल में घूम रही हैं खेल रही हैं और बंसी डाल के उनको पकड़ लिया पक, प, पकड़ के उनके तो प्राण जा रहे हैं और यहाँ खुशी हो रही है तो ये जो था असुर उत्कल इसने वहां ऋषि के आश्रम के समीप निर्भीक सब पशु पक्षी वहाँ पर रहते हैं जीव जंतु सब तो मछलियां निर्भय होकर के खेल रही थी इसने वहां पर बार बार वो बंसी फेंकी और खींच खींच करके मछलियों को बाहर निकालने लगा इसको इसको हत्या में रहा ऋषि ने देखा चली गई उधर आख तो ऋषि ने कहा भैया देखो ये साधु की कुटिया है और यहाँ पर रहने वाले जीव जंतु जो हैं वो सब के सब निर्भय रहते हैं तुम इनमें भय मत पैदा करो तुम्हें क्या मिलेगा तुम जाओ यहां से नहीं माना बोले कौन तुम बोलने वाले हो बड़े साधु बन के आए हो सब हमने देखा है सब ऐसे बदमाश लोग कुटिया उठिया बांध के बैठ जाते हैं मुनि ने समझाया हाथ जोड़े बोले भैया देखो हम तुम्हारा कोई रिष्ट नहीं करते लेकिन तुम इनको सताओ मत इन जीवों को मत सताओ नहीं माना बोले अब तो और निकालेंगे करो जो करना हो सो कर ले हम तो नहीं मानते और और और करेंगे तो माना नहीं तो जाजली के नेत्रों में जरा रोष आ गया मन में आगे तुम तो बंगला सा मालूम होता है तो क्या तू तो मानता नहीं क्या बगुला हो गया जा। बस जहाँ मुंह से निकला ऋषि जाजली के बगुला हो गया तो उसका राक्षस उस समय बगुला हो गया अब नशा उतरा दुख में नशा उतरता है सुख में तो समझता है कि मेरे समान कौन ईश्वर हो हम भोगी बलवान सुखी हम ही तो भगवान है और कौन भगवान ऐसा आदमी कह देता नशा उतरा नशा उतरा तो मन में करुणा आई अभिमान जहां गया वहीं दय्य आया दय्य आया मुनि के चरणों पर गिरफा महाराज बड़ी भूल गई बड़ा अपराध हो गया हाथ के आश्रम पर आकर के और मैंने बड़ी उद्गंड की ऋषि बोले भाई हम तो तुमको तुमको मना रहे थे खुशामद कर रहे थे भैया मत करो पाक, मत करो पाक। तुम माने ही नहीं तो उसने कहा मैं मानता कैसे मेरे में तुम्हारा मत छा रहा था मैं तो उस समय अपने अभिमान में प्रमत्त था कि कौन ऋषि होता है कौन भगवान होता है कौन मेरा क्या कर सकता है मैं तो मैं बलवान हूं तो बोले अब भोगो भैया बलवान अब मेरे तो मुंह से निकल गई बात बोले तो बनोगी तुम महाराज फिर कैसे हमारा उद्धार भी हो